निज मन मुकुर सुधार भरण हो रूवर विमल यशोदायक तो फल चारुआवर राम इंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय तो की जय दुआ संख्या दो के बाद िस <coughs> <दो सुछे दाले। coughs> चली संगल सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी सोहन वलतनु सुंदर सारी जगति जननय तुलित छिभारी भूषण सकल सुदेश सुहाए सुदे अंगयंग रचि सखिन बनाए रंग भूमि जब सीय पगुधारी देख रूप मोगे नर नारी हर सिरन दुंदुबी बजाई बरसी प्रसून अपसरा गाई पानी सरोज सोह जय माला अब चट चितय सकल ग्वाला सीय चकित चित राम चाह भयमोह बस सब नर मुनि समीप देखे दो भाई लगे लक लोचन निधिपाई गुरु जन लाज समाज बड़ देख सी सकुजानी लागे कन सखिन तन रघुवीर उ राम चंद्र की पवन तो स्मरण करें कि जनकपुरी है एक में सब राजा लोग एकत्र हैं भगवान श्री राम जी भी वहाँ पहुँच गए और फिर अवसर तो समझ करके जनक जी ने जी को बुलवा भेजा सीता जी को, को सखियां लेकर के आई तो जब बाहर निकल के आई सबकी दृष्टि सीता जी पर पड़ा तो उनकी सुंदरता को देखा कि सीता जी अत्यंत तो सुंदर हैं, तो सीधा ने वर्णन किया उनकी सुंदरता किस प्रकार की है उसका सबका निरूपण कर दिया बता दिया कि किस इस प्रकार की सुन्दर है उनकी सुंदरता के वर्णन में संकेत इस बात का कि वे अलौकिक दिव्य जगत जननी है भगवान श्री राम जी जगत पिता है इस ओर विशेष ध्यान दिलाते हैं भगवान राम को देखो सीता जी को देखो उनमें मात्र भाव मातृभाव भाव उनमें रखो लेकिन वो दिव्य तत्व होने के कारण से बहुत सुंदर हैं। प्रेम स्वरूप है आनंद स्वरूप है ये तो परमात्मा का लक्षण ही है तो वो लक्षण उनमें वहां पर प्रगट है भगवान तो राम में भी उसी प्रकार से वो लक्षण प्रकट है सीता जी में वो प्रकट है <coughs> तो उनके दिव्य सौंदर्य को देख करके मातृभाव को रख करके उनको देखते हैं अब कहते हैं सीता जी जब <coughs> आ रही है तो किस प्रकार से आ रही है उसका और वर्णन करते आने का चलिए संगल है <coughs> जो समझदार ज्ञानवान शक्तियां उनकी थी वो उनको सीता जी को लेकर चली आ रही हैं। सयानी के मैंने बड़े से मतलब नहीं है सयानी के मैंने समझदार जो उस अवसर पर ठीक ठीक व्यवहार बता सके सीताजी को करा सके तो सब शक्तियां उनको साथ में है गावत गीत मनोहर बानी और वे बड़े मधुर ध्वनि में सब गाती हुई चली आ रही सखियां गा रही सीता जी उनके मध्य में है उनके लिए वो चली आ रही है सखियों की गिनती कहीं कहीं आठ बताई गई है यह भी कल्पना कर सकते हैं कि आठ सखियां उनके साथ में हैं वो सब लेकर के सीताजी को मंडप की तरफ चली आ रही है अब उसका यज्ञ मंडप का भी स्मरण रखें पहले जैसा वर्णन किया था उसको ध्यान में रखें वहा जनकपुरी के पूर्व भाग में यही यज्ञ मंडप बचा लिया है इसमें यज्ञ मंडप में बीच में, में तो एक वेदी बनी हुई है जिस पर धनुष रखा हुआ है उसके उत्तर की ओर एक राजाओं की गोलाकार पंक्ति है उसके पीछे राजाओं के जो मंडली है राजाओं की वो सब उसके पीछे बैठने की व्यवस्था है उसके पीछे नगरवासी जो है वो आकर के बैठे हैं और उनके आसन कुछ ऊंचे करके लगाए गए हैं जिससे कि उनको बेदी तैयारी दिख सके और उसके बाद फिर महानगर के जो मकान हैं उनके ऊपर छज्जों के ऊपर बैठी हुई स्त्रियां हैं नगर की बैठी हुई वो देख रहे हैं यज्ञ जो जहाँ मंडप दी है उसके दक्षिण भाग में राजा जनक जी का सिंहासन है वो वहां बैठे हुए हैं और उनके पीछे भाग में राजभवन है जहां पर राजाओं की जो उनकी कृवास इत्यादि है रानिया जहां वास करती हैं वो सब है उनकी भी ऊपर हैं तो ऊपर से बैठी हुई रानियां और स्त्रिया जो राजवंश की है वो सब देख रही है भगवान श्री राम जी का विश्वामित्र जी का सिंहासन जो है राजा जनक जी के बाईं ओर है बाईं ओर यज्ञशाला की तरफ थोड़ा हट करके बिल्कुल पास नहीं यज्ञशाला की तरफ थोड़ा जहाँ पे धनुष रखा है उस साइड में थोड़ा जा करके थोड़ा आगे करके भगवान श्री राम जी बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी बैठे हैं विश्वामित्र जी बैठे हैं पूर्व की ओर से जो उधर का जो दूसरा भाग हुआ ये पश्चिम की ओर तो उनका हो गया भगवान श्री राम जी का आसन और यज्ञ मंडप के दायनी ओर से आने जाने का रास्ता है उधर से लोग आते हैं आकर के वहाँ सब बैठे हुए हैं इस प्रकार की व्यवस्था जब राजा जनक जी ने सीता जी को बुलवा भेजा तो वो सूचना गई महद में पीछे और वहां से सीता जी पीछे से आकर के जहाँ जनक जी बैठे हुए है जनक जी की बाय हाथ की ओर आकर के सीताजी आकर के खड़ी होंगी उधर आने की व्यवस्था इस प्रकार की है तो इस प्रकार से ध्यान में रखें कि मानो किस प्रकार की व्यवस्था सामने है उसकी कल्पना करने उसी प्रकार से विचार करें ध्यान में रखें कहा क्या हो रहा है यहाँ एक्शन तो जब सीताजी इस प्रकार से आती हैं तो मने उधर पीछे की तरफ से सीताजी जनक जी के पीछे की तरफ से सीताजी आती है सामने यज्ञ मंडप है सामने राजा लोग बैठे हुए हैं जब सीता जी आती है तो राजा लोग सब सामने ही पड़ते हैं एकदम तो से देख दिखाई देते हैं तो सो नवलतन सुंदर साड़ी अब सीता जी को कहते हैं कि उनका सब श्रृंगार की चली आ रही है तो बहुत सुंदर उनको साड़ी पहनाई गई है नवलतन माने उस समय का अभी अवस्था जो है वो कुमार अवस्था होने के कारण से शरीर की नवलता में नया शरीर अभी और उसके ऊपर साड़ी पहने बहुत सुंदर लगती है और फिर आभूषण भी पहने हुए है कहते हैं भूषण सकल सुदेश सुहाए सब अपने अपने अंगों में जहाँ जहां जिस प्रकार के आभूषण पहने जाते चा, चाहिए वो पहने जाते सब आभूषणों का अलग अलग वर्णन नहीं करते अपने आप अपनी कल्पना समझे किसी ताजी किस प्रकार के हार इत्यादि पहने कंगन कैसे पहने पैरों में किस प्रकार के आभूषण किया सब किए वस्त्र धारण किए हुए बस कहते हैं जगत जनन अतुल इच्छा विभारी ये याद रखे की सीताजी की सुन्दरता अतुलनीय किसी भौतिक किसी स्त्री से या किसी वस्तु से उनकी तुलना नहीं की जा सकती वो दिव्य है इसमें उन्हें परमात्मा भाव रखें, वो परमात्मा जो सचिदान परमात्मा है वही परमात्मा जो वो हो निर्गुण निराकार रूप करके शक्तिमान होकर के तब तो भगवान राम है और शक्ति स्वरूपा होकर के वही परमात्मा सीता भी है शक्ति और शक्तिमान बस इन दो भावों किस प्रकार से रखे और उन्ही को मूर्तिमान रूप यहाँ दे दिया गया इनको सीता जी को इस प्रकार से देखें, तो जगत जननी बार बार याद रखे सीताजी जगत जननी है उन्हीं का उन्हीं की सुंदरता का वर्णन हो रहा अंग अंग रची बनाए, और सखियों ने उनके सब वस्त्र आदि को रच करके उनको अच्छे ढंग से पहनाए हुए हैं आभूषण भी को जहाँ जिस शरीर जिस संग में जहां सुंदर लगता है उस प्रकार के आभूषण भी को पहनाए हुए हैं और सखिया उनके साथ में भी लिए उनके साथ में चली आ रहे हैं सखियों के जो कार्य होते हैं वो कई प्रकार के कार्य है इस प्रकार से इनको सीता जी को जैसे उनको वस्त्र आदि धारण कराना आभूषण पहनाना ये भी काम सखियों का ही है सखियों का काम शिक्षा देना भी है वो जहां आवश्यकता पड़ती है तो सयानी सखी इसलिए कहते हैं वो समझदार है जहां जिसकी आवश्यकता होती है उस प्रकार का मार्गदर्शन करते शिक्षा देती है सखियों में प्रियता भी होती अपनापन का भाव होता है तो प्रियता के कारण वो पालम भी होते हैं उनके साथ में हंसी मजाक जिसे कहते हैं वो भी करती रहती है जैसा कि एक पुष्प वाटिका में देखा तो वहाँ वो सखी कहने लगी फिर अब यही बिलिया काली इसी समय कल फिर आएंगे ऐसे कहकर के उनसे सीता जी से मन उपहास बात की तो ये सखियों का ये व्यवहार उसी प्रकार से यहाँ पे दिखा दिया इनका कार्य शक्तियों ने सीताजी का श्रृंगार करके सुंदर बना करके उनको ला रहे हैं साथ में और गाती हुई चली आ रही है जी को जैसे अकेला पन्ने लगे सब शक्तियों के बीच में होने के कारण से संकोच में उसमें बचत होती है सुरक्षा रहती है भूषण सकल सुदेश सुहाये अंग अंग रचन सखन बनाए रंग भूम जब सीए पगधारी रंग भूम बने वी अग्निशाला में जब सीताजी आई आ गई मैनो इस प्रकार से चल लेती हुई आ गई और जहां जनक जी थे उनके पास बाएं भाग की तरफ सीताजी <स्थिता> आ गयी निकट है तो देख रूप मोहे नर नारी तो सीताजी का रूप सबने देखा इस प्रकार से अत्यंत सुन्दर सो उनको देख करके स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए यहाँ मोहित हो गए कि मैंने कई में मान। उनको मानसिक विकार उनके मन में नहीं आया बल्कि जनक परिवार के जितने भी हैं वो सीताजी को पुत्री के रूप में देखते हैं लेकिन पहले भी देखते रहे हैं आज जब उनको श्रृंगार के साथ में इस प्रकार की शाला में आते देखा तब तो उनकी पूर्ण रूप से सुंदरता का उनको भान हुआ देखा तो देखकर के बहुत प्रसन्न हुए मोहित होने के माने हैं उनका मन बुद्धि सब सीताजी की तरफ ही आकृष्ट हो गया और उन्ही को देखते रह गए और सब देश भूल गए बस ये भावना ऐसे करके उनको सीता जी को सब लोग देखने लगे बहुत पहले सुना करते थे कि रामायण में दो स्थल एक आते हैं एक उत्तरकांड में आता है मोहन नारी नारी के रूपा एक स्त्री दूसरे स्त्री के रूप को देख करके मोहित नहीं होती और एक चौपाई है देख रूप और मोहनारी सीताजी को देख करके स्त्री को कर सभी मोहित हो गए तो आप कहते हैं इसमें संगत बैठा लो दोनों में एक बात कैसे है दोनों विरोधी बातें लगती हैं। एक बात तो सीदास ने इधर ऐसी लिख दी और दूसरे उसके विरोधी लिख दी तब तो इनमें दोनों में तालमेल कैसे बैठे तो ऐसे लोग बात पूछा करते थे पहले कि तो देखें कितना जानता है कौन कितनी रामायण पढ़ी है उसकी परीक्षा लोग लो ऐसे करके करते तो ये पुरानी पद्धतियां थी अभी ऐसा करके अब तो रामायण कोई नहीं पढ़ता इस प्रकार कोई चर्चा भी नहीं होती नहीं तो वास्तव में आपस में जहाँ कहीं बैठते थे तो इस प्रकार के प्रश्न करते थे ऐसे पढ़ते थे जा मैं वो ऐसे ही प्रश्न करते तो वहां पर असल में बात यह है कि लौकिक व्यक्तियों के लिए तो इस प्रकार के है कि मोहन नारी नारी के रूपा अनेक स्त्रियां हैं सब लौकिक स्त्रीया हैं तो हर स्त्री अपने रूप को बहुत सुंदर समझती है दूसरे को किसी को नहीं और किसी को सुंदर रूप को से कोई सुंदर नहीं समझ उनकी अपनी ढंग देखने का दृष्टि है लौकिक दृष्टि इस प्रकार की है स्वभाव है स्त्रियों के इस प्रकार लेकिन सीता जी जो है वो हो कोई लौकिक स्त्री नहीं है वो पराथर तत्व तो हैं, जगत जननी है इसलिए उनके साथ में इस लौकिक दृष्टि उनके प्रति नहीं है उनको जब सब लोग देखते हैं, तो चाहे पुरुष देखे चाहे स्त्री देखें, उनको सबको दिव्यता रूप की दिव्यता दिखाई देती है इसके कारण सब आकृष्ट है ये दोनों में इस प्रकार का अंत यहाँ दिखा दिया ये कहकर के गोस्वामी जी ने देख रूप मोहे नर नारी कि मैंने यहाँ पर यह है लौकिक बात कुछ नहीं है संसारी व्यक्ति होते तो दूसरी दृष्टिया होती उनकी लेकिन ये भगवान राम और सीता जी जो है वो परातपर तत्व है परमात्मा हैं अलौकिक हैं त्रुणातीत हैं परातपर तत्व हैं ये बताने के लिए कह दिया कि सब ये से मोहित हो गए उनको देख करके और मोहित होने का भी तात्पर्य ये है की कोई उनको अपना मानसिक विकार उत्पन्न नहीं हुआ कोई ऐसी बात नहीं की उनका कोई स्वार्थ बुद्धि उनकी उत्पत्ति हुई हो मोह के माने केवल ये है उनको देखते हुए सारी देश दुनिया भूल गए कहा है कहा नहीं है ये सब उनको भुला गया अपन व उनका भुला गया एक एकमात्र उनको देखते ही रह गए और उनकी दृष्टि वही टिक गई ये बता दिया तो हर सी स्वर्ण दुन्दु बजाई अब आकाश में देवता तो थे जब भगवान राम आए थे तब उनके फूलों की वर्षा की थी वैसे सीता अब सीता जी जब आई जब उन्होंने फूलों की वर्षा की और अपसराएं गीत गाने लगी और बाजे बजने लगे आकाश में भी तो एक प्रसन्नता की लहर फिर आ गई मैंने कहने की तात्पर्य रंग भ्रमण में रंगशाला के माने रंगशाला के माने भी है जहां आनंद का स्थान हो तो वहां पर भगवान श्री राम जी आए तो एक आनंद की लहर छा गई माने देवताओं ने बाजे बजा दिए फूल बरसा दिए ऐसे बोल सीता जी जब आई तो एक बार सीता जी की तरफ देख करके सबकी दृष्टि वहीं टिक गई और फिर एक आनंद की लहर आ गई तो उसकी सूचना देने के लिए बता दिया कि देवताओं ने आकाश से फूटों की वर्षा कर दी और बाजे बजने लगे और सरायें गाने लगे ये हो गया अब पानी सरोज सो जाए माला अब कहते हैं सीता जी जब आई है तो एक बात और ध्यान में रखो की अपने हाथों में वे जयमाल लिए हुए वही माला पहना दी जाएगी जो धनुष तोड़ेगा जैसे सीता जी का विवाह होना होगा सीता जी उसको माला पहना दिया इसलिए उसका नाम जयमाल है माने जिसके गले में वो माला पड़ी माने वो हो तीनों लोगों का स्वामी हो गया विश्व विजय उसने कर ली एक तो विश्व विजय हो गई उसकी भी सूचना हो गई जय हो गई उसकी और दूसरी सीता जी ने उसका वर्ण कर लिया ये दोनों बातें हो जाएंगी इस प्रकार ऐसी तो पानी सरोज अब एक तो सीता जी का हाथ वो भी कमल के समान सुंदर हाथ और उस सुंदर हाथ में वो सुंदर जयमाला उसकी शोभा हो गयी इस प्रकार से इस पंक्ति में बता दिया कि जयमाला बहुत सुंदर लग रही थी उस समय जबकि सीता जी अपने करकमलों से उसे धारण किए हुए थी तो वो जयमाला अत्यधिक आकर्षक सुंदर मधुर लग रही थी और अवचट जटे सकल भुआला और फिर सीता जी ने आकर के सबसे पहले जितने भी राजा सामने बैठे हुए थे सबके ऊपर एक दृष्टि डाली लेकिन कैसे अब अवच के माने उनकी दृष्टि किसी राजा के ऊपर टिकी नहीं है एक सरसरी दृष्टि से सबको देखा माने पहली बार आकर तो उन्होंने देखा कितने राजा लोग सामने इकट्ठे इकट्ठे हैं तो उन राजाओं के सब सिंह सब लगे हुए हैं और सब बैठे हुए सब की तरफ एक दृष्टि से ऊपरी दृष्टि से उन्होंने सबको देख लिया एक तो ये पहले उधर देखा लेकिन फिर उनमें देखने के साथ साथ ये भाव भी था उनके मन में कि भगवान राम कहा बैठे हुए हैं ध्यान तो धर की तरफ था तो मानो उनको उस देखने में भगवान राम को भी उनकी दृष्टि ढूंढ रही थी तो सीए चकित चित राम ही चाह तो चकित चित के माने सीता जी की दृष्टि भगवान श्री राम जी को खोजने में चाह मैंने चाह रही थी की भगवान राम कहा बैठे हैं, वो दिखाई दे तो जिज्ञासा बस भगवान राम कहाँ है उनको खोजती हुई दृष्टि उनकी सब राजाओं पर गई कहीं राजाओं पर टिकी नहीं जहां भगवान राम दिखाई दिए वहां उनकी दृष्टि क्षण भरपुर रुकी और भय मोहबत सब नरनाहा और नर्नाहा की बात कह दी पहले तो जिनका वर्णन किया था कि देख रूप मोहे नर नारी वो तो सब जनकपुर वासी जो ऊपर बैठे थे सिंहासन अब इन राजाओं की बात कहते हैं राजाओं ने जब राजाओं की ओर सीता जी ने इस प्रकार सब तरफ देखा तो भय मोहबत सब नर नारी नरनाहा नरनाहा के मन राजा ये सब राजा लोग जो है सीता जी को देख करके सब मोह में पड़ गए अब इनमें राजाओं के कई प्रकार के तीन प्रकार के राजा हैं उत्तम मध्यम निकृष्ट तो इसमें जो है वो हो, तीनों प्रकार के राजाओं ने सीता जी को देखा और तीनों मोह भी उनका तीन प्रकार का होना चाहिए जैसे तीन प्रकार के हैं सबकी दृष्टि तो सबकी सीताजी पर जम गई उनकी तरफ देखने लगे लेकिन जो उत्तम राजा लोग जो थे तो वे तो ज्ञानी थे भगवान के भक्त थे ऐसे राजा थे उन्होंने तो भगवान राम को जैसे देखा ऐसे सीता जी को भी जगत जननी के रूप में देखा और उनका सुंदर रूप दिव्य रूप देख करके अपने जीवन को उन्होंने सार्थक माना प्रसन्नता के साथ देखा मध्यम कोट के जो राजा थे उन्होंने भी सीताजी की बड़ी सुंदरता की सराहना उन्होंने भी की लेकिन उनके भाव में कुछ जगत जननी का भाव नहीं था लेकिन फिर भी उनको सुंदर रूप सीताजी का दिखाई दिया लेकिन जो निकष्ट लोग राजा लोग थे उन्होंने सीता जी के सुंदर स्वरूप को तो देखा लेकिन उसके साथ उनके मन में सीता जी को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई वो आगे चल करके वर्णन करेंगे अब जब वर्णन होता तो क्रम क्रम से करते एक एक बात बोली जाती है सब एक साथ नहीं होता लेकिन घटना घटती है तो बहुत सी घटनाएं एक साथ घट जाती है तो अब देखते हैं कि सब राजाओं ने सभी राजाओं ने देखा और सबके मन में अपने अपने प्रकार के भाव उनको आए लेकिन उनको सबको एक सामान्य रूप कह सकते हैं कि अपने अपने ढंग का समय एक आकर्षण उनकी बुद्धि मन में आ, नेत्रों में आया और सीता जी को देखते रह गए यही उनका मोह था तो मुनि समीप देखे दो भाई और सीता जी ने क्या देखा कि वो दोनों भाई विश्वामित्र जी के पास बैठे माने इतनी देर में उनकी दृष्टि भगवान राम तक पहुँच गई और देख भी लिया की वहाँ सिंहासन एक बड़ा सिंहासन है जिस पर बाए हाथ की तरफ भगवान श्री राम जी बैठे हुए हैं और लगे ललकी लोचन जैसे भगवान राम को सुर देखा ही उनको प्रसन्नता को भी हो गई और उनको ऐसा लगा कि मानो कि जिनको जहां स्वयं के साथ में होना है जिनको जयमाला पहनानी है वो भगवान राम विद्यमान है जिनको एक दिन पहले पुष्प वाटिका उनको देखा था और उनके प्रति उनके मन में आकर्षण भाव आया था उनको उन्होंने अपने मन से उन्हीं को वर्ण किया था वही भगवान राम वहां बैठे हुए देख करके उनको सीता जी को प्रसन्नता और संतोष हुई चलो ठीक है अब आ गए हैं तो आप तो यहाँ पर इनका सोमवर होगा ही होगा ऐसे करके तो उसमें लगे अब देखो ललक लोचन मने लोग लो, नेत्र जो उनके जो हैं ललचाने देख करके भगवान राम हैं उनकी तरफ दृष्टि रुक गई उनको लेकिन ज्यादा देर अब आगे दोहे में कहते है की सीताजी ने भगवान श्री राम जी की और दृष्टि पड़ी जरूर पहचान भी लिया मैंने किसी राजा के ऊपर दृष्टि की कहीं नहीं लेकिन दृष्टि की तो भगवान रामपट की और वो भी ज्यादा देर नहीं क्यों कहते हैं गुरुजन लाज क्यों वहाँ पर सब गुरुजन बैठे हुए हैं गुरुजन पिता जनक जी बैठे हुए हैं वहाँ के अपने जो है वंश के जो पुरोहित और गुरु हैं वो भी वहाँ विद्यमान है विश्वामित्र जी विद्यमान है और, -और नगर के सब लोग बड़े लोग सब लोग, सब विद्यमान सभी लोग वहाँ पर ऐसे उपस्थित हैं तो उनके सामने सीता जी को लगा कि हमें भगवान राम की तरफ इस प्रकार से टकटकी लगा करके निरंतर देखते नहीं रहना चाहिए दृष्टि तत्काल उनकी तरफ देख जान भर गई कि हैं और बस दृष्टि हटा दी वहां से तो गुरुजन लाज और समाज बढ़ देख सीए सकुशान और इतने बड़े समाज के बीच में उन्होंने सीता जी ने उनकी तरफ देख करके अपनी दृष्टिधर से हटा ली और हटाकर जितनी उनके साथ में सखियां थी उनकी तरफ देखने लगी और उनसे उनकी तरफ उन्मुख होकर के कुछ बात कर लगी लाग विलोकन सखिन तन सखियों की तरफ सिखाई देखे टाली तो साथ में जो सखिया थी उनकी तरफ देखने लगी और मन और रघुबी रही और आन लेकिन भगवान श्री राम जी को हृदय में अब देख रही सखियों की तरफ स्मरण कर रही भगवान राम का ये कहने का तुलसीदास जी का मैंने ये ऐसा नहीं की सखियो को देख रही तो सखियो को देख रहे हैं अब उनका मन भी सखियों की तरफ हो सो नहीं सखियों की तरफ केवल ऊपरी दृष्टि है लेकिन मन से भगवान श्री राम जी को ही देख रही हैं। तो एक ऊपरी दृष्टि एक आंतरिक भाव ये जिस प्रकार की स्थिति है, वो उसका गोस्वामी जी ने कुशलता पूर्वक वर्णन कर दिया ये भी गोस्वामी जी बताते जाते हैं कि देखो इस प्रकार से सभ्यता क्या क्या है पुरुषों को किस प्रकार से सभ्यता के जो लक्षण है जो सांस्कृतिक कल्चर जो लोग है उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए वो भगवान राम के पुरुषों के लिए उन्होंने आदर्श बता दिया सीता जी का इस प्रकार से वर्णन करके वो जो स्त्रियां हैं उनके लिए बालिकाओं के लिए स्त्रियों के लिए उनके लिए बता दिया कि इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए यहाँ सीखें किस प्रकार से उनको आचरण व्यवहार कैसा हो समाज में <coughs> उनको समझ में चाहिए <coughs> अब ऐसे नहीं सीताजी वहां से आई और जहाँ देखा भगवान राम को तब तो बस राम जी के पास पहुंच जाती कल तो आप मिली थे हुँ? आप आगे बहुत अच्छा थैंक यू ये कोई सभ्यता भारती नहीं है? सब लोग देखते तमाशा की देखो किताब कर रही बोल रही इस प्रकार से नहीं है? अब आगे देखिए राम रूप ये छवि देखें नर नारियन परिहर में सोच ही सकल कहत सकुच कही सन विनय करही मन माही हरुदेग जनक जड़ताई मति हमारे यस देही सुहाई। आ आ दे सुहाई बिन विचार पन तज नर नाह राम कर विवाहु जग भल कह भाव सब काहू का हटकीने अंतर दाहू दा यही लालसा सामगन सब लोगू बर साबरो जानकी जोगू तब बंदी जन जनक बुलाए बली कहती चलियाए कहा नृप जाए कहा चले भाट ही हरस न थोरा बोले बंदी वचनवर सुनहु सकल महिपाल न विदे कर कहा भुजा उठाए विशाल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जयो भाई सब संतन की जय अब वहां सभा मंडप में भगवान श्री राम जी भी विराजमान हैं और सीता जी भी आ गयी अभी दोनों ही उपस्थित हैं तो कहते हैं राम रूप और श्री छवि देखे नर नारियन परिहनी निमेषे जहाँ सब जितने स्त्री पुरुष सब इकट्ठे थे उन सबने भगवान श्री राम जी का भी सुंदर स्वरूप देखा और सीता जी की भी सुंदरता देखी सब सुंदर रूप भगवान राम सुंदर रूप सीता दोनों को देख करके उनकी दृष्टि इन्हीं पर टिक गई निमेशों का कहना की परिहरी निमेशे के माने पलक झपना बंद हो गई बिना पलक झपकाए बिल्कुल उनको देखते ही के देखते उनको रह गए मोह का तात्पर्य है, है जैसे ऊपर बार बार बोले कि देख रूप मोहे नर नारी तो यही है कि उनको देख करके देखते रह गए और पल नहीं झप रही दृष्टि चौधर नहीं जाती उन्हीं में दृष्टा हो गई है यही उनका मोह है तो अब इसमें जो है भगवान श्री राम जी से शामले रूप भगवान श्री राम जी का सुन्दर रूप वो भी समय बहुत अधिक सुंदर दिख रहे हैं सीता जी भी इस समय बहुत अधिक सुंदर दिख रही हैं, दोनों ही अपने अपने प्रकार का श्रृंगार भी उनका है दोनों का अपना सुंदर आकर्षण है तो उनको देखते हुए बहुत पसंद है सब लोग सोचे ही सकल कहा अब उनको देख करके उन्होंने निश्चय कर लिया कि बस इन्हीं सीताजी का विवाह भगवान राम से होना चाहिए और यही बहुत ठीक है ऐसी बात उनके मन में आ गई तो सोचे ही सकल कहा अपने मन में सोच सब रहे लेकिन कहने में संकोच लगता है और कहते हैं कि विधय करें मन माही और अपने मनी मन ही मन विधाता से विनती करते हैं देखो सबके मन में ये इच्छा होने लगी कि सीता जी का विवाह हुआ राम से हो जाए तो बहुत सुंदर है तो दोनों को जैसे सुंदरता एक समान देख करके एक समान उनकी वय को देख करके अवस्था को देख करके सबके मन में यही उचित है ऐसे समझ में आया अब जो आगे होने जा रहा है उसकी पूर्व सूचना है सबके मन में पूर्वाभास होता है ये भी हुआ करता है मनोविज्ञान इस प्रकार का भी होता है कि जैसी जो घटनाएं घटने वाली होती हैं उसी प्रकार का लोगों के मन में विचार भी आने लगते हैं तो ये एक प्रकार से भविष्य का पूर्वाभास है कि भगवान श्री राम जी सीता जी का विवाह हो जाए यही होना ठीक भी है हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छा है ऐसे सोचते हैं लोग लेकिन ये जो है ये कहते हुए संकोच लगता है और कहते हैं विधाता से विनती ऐसे ही करते हैं कि इनका विवाह हो जाए और क्या विधाता से करते हैं कि हर विधि वेग जनक जड़ताई ये ब्रह्मा जी से प्रार्थना ये है कि हे विधाता हे ब्रह्मा जी जनक जी की जड़ता को तुम हरण कर दो मन जनक जी की बुद्धि इस समय जड़ हो गई है मन जनक जी ठीक विचार नहीं कर पा रहे हैं उनकी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है उनकी बुद्धि ठीक ठिकाने आ जाए ये प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मति हमारी असदी सुहाई और जैसी हमारी सुंदर बुद्धि है ऐसी सुंदर बुद्धि जनक जी की भी हो जाए और देखो सब लोगों के मन में आता है सीता जी के विवाह से हो जाए तो उनको समझ में आता है कि हमारी बुद्धि तो बहुत अच्छी है और जनक जी की बुद्धि गड़बड़ है क्योंकि वो प्रतिज्ञा किए बैठे हुए हैं जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा ये जनक जी की बुद्धि की जड़ता है वो एक प्रकार के हठ लिए बैठे हुए हैं जनक जी लोगों को दिखाई देता है जनक जी को ऐसा हट नहीं करना चाहिए कहते बिना विचारज नरनाहू राजा जनक को चाहिए कि बिना विचार किए हुए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दें, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कुछ नहीं इस समय सबके सामने कहते हैं जनक जी की हमने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी ऐसे जनक जी बोले तो सब बैठे हुए लोग कहते हैं कि ये तो इसके माने जनक जी को सदबुद्धि आ गई कही कोई ऐसा बुरा नहीं कहेगा ये नहीं कहे जनक जी ने ये क्या किया देखो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी ना कोई नहीं कहेगा सब यही कहें जनक जी ने बहुत समझदारी का काम किया ऐसे विचार कर रहे हैं सर तो कहते हैं हर विधवेग जनक जड़ताई और बिन विचारर राम कर करे विवाहु का राम जी से विवाह करने बस ये जनक जी की समझदारी की बात होगी और प्रतिज्ञा करना और धनुष तोड़वाना ये सब बहुत अनुचित बात है जग भल कही भाव सबका हु कहते हैं अगर जनक जी ऐसा करने बिनाश धनुष तोड़े ही भगवान राम जी सीता जी का विवाह कर रहे हैं तो जग भल का है सारा संसार अच्छा ही कहेगा कोई उसे गलत नहीं कहेगा भल सबका हो और इसमें सबकी भलाई भी है सबकी अच्छा है इसमें अब सबकी भलाई का क्या सबकी भलाई तो है ही है भगवान श्री राम जी की सीता की किरकिरी नहीं होगी बदनामी नहीं होगी है तो राजा लोग ही कहते हैं कि भाई जनक जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी फिर हम क्या करते हैं हमने धन्य उठाई नहीं उनकी इज्जत रह जाए लेकिन अगर जनक जी अपनी प्रतिज्ञा को पकड़े रहते हैं तो कम से कम जो है इनकी राजाओं की तो बदनामी बहुत होगी इनकी भलाई तो नहीं है उसमें जितने भी राजा लोग आए हैं निराश होकर जाएंगे और फिर जो लोग सुनेंगे कहेंगे बात गए थे तुम उसमें जो है धनुष उठा करके तोड़ने के लिए सीता जी का विवाह करने के लिए और ऐसे ही अपना समूह लिए चले आए कुछ करे धरे नहीं हुआ तुम्हारा तो ये सब बदनामी होगी इसे भलाई इसी में है कि पकड़िया आता क्या खत्म हो जाए और श्री राम जी से सीता जी का विवाह हो जाए हट की अंत और कहते हैं अगर इस प्रकार से हट करेंगे तो अंत में उदाह मने हृदय में जलन होगा दुख होगा परिणाम अच्छा नहीं होगा और कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हुई कुछ राजा लोगों ने उपद्रव मचाया और कुछ फिर परशुराम भी आ गए अगर सीता जी का विवाद श्रीराम जी से ऐसे ही कर लिया जाता बिना धनुष के चक्कर बांधे तो परशुराम की समस्या खत्म थी है? अब उनका हल्ला मचाना वो सब कुछ कोई जरूरत नहीं थी धनुष जी अपना सुरक्षित बना रहता परशुराम को भी कोई आपत्ति न होती तो सबकी भलाई इसी थी और फिर बाद में परिश्राम आए तो जनक जी का लगे पर यह बाद में हुआ कि भाई परिणाम जो है वो हो उससे बचाने के लिए सब लोग सोच रहे हैं कि अगर जनक जी सीताजी का विवाह करते हैं विद्रोह जो होने वाला है वो सब कुछ नहीं हो लालसा मगन सब लोगों तो सबके मन में इस प्रकार की लालसा उसी को सोच रहे हैं अपने मन में और संबंध है भगवान राम को देख रहे हैं सीता जी को देख रहे हैं अपनी मन में मनी मन में ऐसा विचार कर रहे हैं आप बोलते रहते हैं अपने मन में बरसाम जो की बर सामरों के माने भगवान राम जो दो में से जो भगवान राम है वही सीता जी के लिए योग्य बने लक्ष्मण जी को नहीं कोई सोचता है ये सोचते हैं भगवान श्री राम जी जो है वो सीता जी के योग्य हैं इन्हीं का इनके साथ में विवाह होना चाहिए ये सब हो गया अब ये तो सब लोग अपने अपने जनकपुर वासी बैठे हुए हैं फिर सीताजी आएंगे तब तक सोचने लगे और जब सीताजी आ गए तब कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए तो आप जनक जी क्या कहते हैं ये तब बंदी जन जनक बुलाए, सब जनक जी ने बंदीजनों को बुलाया बंदी जन के माने जो उस समय घोषणाएं करने वाले हुआ करते थे उनको बंदीजन कीर्ति का बखान करने वाले गुण गाने वाले ऐसे राजाओं के यहाँ रहते थे? जो बंदी भाट मागक सूत ये कहलाते थे ये लोग राजाओं की प्रशंसा के उनका उत्साह बढ़ाते रहते राजाओं के ऊपर सिर के ऊपर बड़ा भार रहता तब ये ये बंदीजन भी रखे थे जो उनकी प्रशंसा करते जय जयकार उनकी बोलते है तो राजा का भी मनोबल बढ़ा रहे से तो बंदी जन आए, जब राजा इन्हें बुलाया तो सब उनके बंदी लोग इकट्ठे हुए आए तो कैसे आए वृद्धावली कांतचर्या आए माने वो जब राज के पास आये वृद्धावली बोलते जाए वृद्ध के माने है यश कीर्ति उसका वर्णन करते जो महान कार्य वंश में हुए हैं एक से एक यशस्वी राजा जनक वंश में हुए हैं उनकी महिमा ये जनक जी ने जो महान कार्य किए हैं उनका सबका उल्लेख करते हुए वो बंडीजन जनक जी के पास चले आए। तो कैल पर जाए कहा जनक जी उनसे कहा कि जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो तुम सब राजाओं को सुनाओ बोलो अब राजा जनक जी चिल्लाएं, लाउड स्पीकर था नहीं।, नहीं तो उसी समय लगा दिया था, था। और जनक जी बोल देते उसके ऊपर तब वो समय व्यवस्था दूसरे प्रकार की थी उस समय बंदीजन इसी प्रकार लाउड का काम करते थे उनकी आवाज भी जरा बुलंद हुआ जोर से और बोलने का काम ही था उनका तो उनको सबको रटा दिया गया जनक जी की जो प्रतिज्ञा थी उन्हें रट ली और रट करके उसी प्रकार थे कुछ बंदीजन तरफ से गए कुछ भाई तरफ से गए और राजाओं के निकट पहुँच करके उनके पास जाकर के बोले और बोल करके अपनी जो जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी वहां उनके पास जाकर चिल्ला करके बोलने चि लगी तो सब राजाओं ने सुना तो जनक जी ने कहा कहू नो रहा जनक जी कहते हैं कि तो हमारी प्रतिज्ञा सबसे बोल दो तो चले भाट ही धनुष हर्ष न थोड़ा तो वो भाट लोग वहां पहुंचे और बड़े प्रसन्न हो गए बड़े उत्साह के साथ पहुंचते है, हैं उठते हुए और फिर राजा जनक की वहां प्रतिज्ञा सुनाते हैं तो पहले जिनको बंदीजन कहा था अब यहाँ भाट भट भाट भी बोल दिया इसके माना बंदीजन भी थे उसमें भट्टी लोग थे ये इनके सब में थोड़े थोड़ा अंतर दोनों दो, इनमें सब में है कोई बल्स का स्क्रप्त गाने वाले हैं कोई राजा जनक की भी उन्हीं की गुणगान करने वाले हैं कोई गद्य में बोलने वाले हैं कोई पद्य में बोलने वाले हैं कोई कोई पद्य में कविता बनाए हुए हैं बस वो रटे हुए है वो जब आते हैं तो अपनी कविता सुना देते हैं उनकी प्रशंसा हो जाती है उसमें तो इस प्रकार से आकर के ये सत्य सब जन जी के कहने के साथ ही ये के सब लोग बड़े प्रसन्न होकर के राजाओं के पास पहुंचे और बोले बंदी वचन भर सुनो सकल महिपाल अब उन्होंने, उन्होंने बंदी जिन्होंने जनौने ने वहाँ जाकर के राजाओं के पास जाकर के उनको संबोधन किया सब राजाओं सुन लो जनक जी की क्या प्रतिज्ञा सबको सुनाते हैं तो प्रतिज्ञा ठीक ठीक जो है वो सब उस समय मालूम थे वैसे तो प्रतिज्ञा सबको मालूमी थी इस इस प्रकार की प्रतिज्ञा हुई धनुष छोड़ेगा सब स्व होगा चढ़ाएगा तब जो उसके साथ विवाह होगा सीता जी का इसीलिए सब आये हुए थे लेकिन अब यहाँ आकर के बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबके सामने बता देना और सबको एक ही भाषा में सबको मालूम हो जाए समानता हो सबकी समझ में ये बात लाने के लिए एक बार उसकी फिर घोषणा कर ली और यही कार्यक्रम आगे होने जा है इसलिए उनको सबको बता देना क्या नए से आवश्यकता बोल दिया तो फन विधि है कर कहा भुजा उठाए विशाल जनक जी ने पंज प्रतिज्ञा की है वो हम तुम सब लोगों को बता देते हैं भुजा विशाल उठाए हाँ न दोनों भुजाएं उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं मैंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा है भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करने के मैंने पक्की प्रतिज्ञा है इसमें कोई टनपन नहीं होगी ऐसा नहीं हो जाएगा कि अभी हम प्रतिज्ञा करें बाद में थोड़ी देर में खत्म हो जाए प्रतिज्ञा कुछ और बात हो जाए ऐसा होने वाला नहीं निश्चित रूप से ऐसा ही होगा ये बता दें अब आगे ये प्रतिज्ञा क्या है वो भी बताते हैं नप भुज बल विदुशिधनु राहू गरुव कठोर बिदित सबकाहू रामन बान महाभट भारे।, भारे दे कि सरासन गे सोई पुरारी को दंडु कठोरा राज समाज आज जुई जो तो त्रभुवन जय समेत बेही विचार बरे बरई हटिही सुनपन सकल भूपय भटमानी अतिशय मन माखे दे। परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई तमके ताके तमक सेवधन सिरह उठ न बल जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही, न जाही। तमक धरह धन मूढ़ पर उठई न चलही ल जाए मनोपाई बट बाहुबल अधिक अधिक गरु आए, आए। राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान जय सतन की जय नृपुजबल विदुष्यूधन राहू अब कहते हैं कि राजाओं के <laughs> के बल जो है वो मनोचंद्रमा के समान है और शंकर जी का धनुष मानो के समान है, है। गरु कठोर विदित सब और वो बंदी बहादुर कहते हैं सब लोग जानते हैं कि ये दो बातें धनुष में एक तो बड़ा भारी भी है और दूसरा बड़ा मजबूत भी है कठोर है ये बातें है तो ये धनुष राजाओं के राजाओं के बल को के लिए ग्रस जाने वाला है जैसे राहु चंद्रमा पे लगता है तो चंद्रमा के को लील गया तो ऐसे ही ये धनुष राजाओं के भुजाओं के बल को लील जाने वाला है ये आगे चल के उसमें दोहे में भी कह देते हैं मानो मनहु पाए भट पा बल अधिक अधिक गरुआ मानो ये धनुष क्या करता है जो राजा उनके पास जाते हैं उनको उन राजाओं के बल का वो हरण कर लेता और राजाओं का बल धनुष में आ जाता है तो धनुष तो और भारी होता चला जाता है मजबूत होता चला जाता है और राजाओं का बल घटता जाता है क्षीण हो जाता है ऐसा लगता है इसीलिए यही सूचना कर देते हैं बंदीजन कहते हैं ये धनुष क्या है समस्त राजाओं के बल का हरण करने वाला है इतना भारी है कि राजाओं का बल इसके ऊपर धनुष के ऊपर नहीं चलेगा न उसे उठा पाएंगे न इसको तोड़ पाएंगे इतना सब मजबूत है ऐसा धनुष ये धनुष की महिमा है राजाओं के बल की मानो एक प्रकार की निंदा जरूर हो जाती है लेकिन ये धनुष की शक्ति और महिमा का वर्णन करने के लिए इस प्रकार के बोला गया ऐसा धनुष है और रावण बाण महाभट्टे रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े शक्तशाली महाभट थे वे लोग भी क्या हुए देख सरासन गे वो तो तुम लोगों के आने के पहले भी आकर के धनुष को देख गए और चुपचाप गई से धारे चुपचाप चले गए जब सब लोग कोई देख नहीं पाया उसी बीच में वो आए भी और आके धनुष देखा भी और चुपचाप चले गए माने उनकी हिम्मत नहीं पड़ी सब के साथ आवे यहाँ बैठे और धनुष को उठाने की कोशिश करें ये सब नहीं पहले ही हार गए इस बात उन्होंने ये ये इंद्र रावण और बाणास में क्या बात थी कि ये लोग उस समय अपने आप में बड़े शक्तिशाली समझे जा रहे थे सबके ऊपर उन्होंने अपनी विजय प्राप्त कर ली थी तो ये अपनी विजय को उसी प्रकार से बरकरार रखने के लिए कि हमारी बदनामी न हो इसलिए ऐसा कोई काम न करो जिससे कि दूसरे लोग जो निंदा हो कि धनुष नहीं उठाए उठा ये बात ना आवे सामने इसलिए ये लोग चुपचाप देख करके चले गए कि हाँ धनुष रखा हुआ है इस धनुष से भगवान श्री राम जी का स्वयं होगा और अब इसके पीछे अंतर कथाएं और हैं जैसे वाष्पी जी बता रहे थे कहते कि इस प्रकार से उन्होंने कर्पात्री जी ने बताया कहीं की घटरा कहीं किसी पुराण इत्याद में हो सकती है कहीं कि वो कि रावण को ये पहले ही मालूम हो गया था कि तुम्हारा बद वही करेगा जो शंकर जी का धनुष तोड़ देगा अब तो रावण को ये जब ये मालूम हो गया तो उसने ये उपाय ये सोचा कि ऐसा उपाय करो कि ये धनुष कोई तोड़े ही ना पावे रावण से तो जानता था, हम तो तोड़ी हम तोड़ ही नहीं पाएंगे हमारी इतनी शक्ति है ही नहीं दूसरा ये कोई दूसरा भी ना तोड़े पावे तो जब कोई तोड़ नहीं पाएगा तो हमको कोई मार भी नहीं पाएगा तो धनुष को तोड़ने को सुरक्षित रखने के लिए भी उसने कुछ युक्ति सोची उसके पास जितने भी देवता थे ये वो सब उसके यहाँ बंदी बने हुए थे मैंने उनको सबको गिरफ्तार कर लिया था अपने यहाँ को चक्र बनाए कर रखता था ऐसा प्रसिद्ध कहते हैं कि शनिश्चर देवता की दृष्टि बहुत खराब होती है तो शनिश्चर देवता को उसने क्या किया था कहा कि तुम मुंह के पर जमीन में लेटो और अपनी दृष्टि जमीन की तरफ रखो ऊपर कर्मत देखो हमारी तरफ किसी की तरफ देखो ही नहीं और उसकी पीठ को बना लिया था नहाने की चौकी उसकी पीठ पीठ बैठ करके स्नान करता तो इस प्रकार से जो वो हो उसकी तमाम कथाएं उसकी मालूम ऐसी तो एक कथा इस प्रकार की है उसने राव से कहा कि तुम जाओ और उसमें धनुष में जाकर के बात करो जैसे तुम चंद्रमा को निकल जाते हो ऐसे सब राजाओं के बल को निकल जाओ कोई भी जो कोई आवे उसके सबके बल को हरण कर लो और तुमको कोई तो धनुष टूटने ना पा जब धनुष टूटेगा नहीं तब कोई जी का विवाह होगा नहीं जब सीता जी का विवाह नहीं होगा तो फिर हमारा कोई मारने वाला कोई होगा नहीं और उसको ये भी कह दिया राव को अगर धनुष नहीं टूटता इस यज्ञशाला में और वैसे ही रह जाता जी बिना ब्याही रह जाती हैं, तो उसके बाद तुमको हम पुरस्कार देंगे क्या पुरस्कार दोगे तुमको हम बंदी खाने से छोड़ देंगे तुमको चिल खाने में जहाँ बंद हमारे यहाँ वहां से तुमको छोड़ दिया जाए मुक्त कर दिया तुम्हारी सेवा प्रसंसनीय मानी जाएगी पर ऐसे करके उसने जो वो राहु को लगा दिया तो अब यहाँ वैसे तो तुलसी तो राशि ने तो ये कोई कथा कहने की बात नहीं थी ये तो एक रूपक अलंकार है इस प्रकार के अलंकार का वर्णन कर रहे थे कि धनुष एक राहु के समान है ये था कि जैसे धन राहु शंकर जी का धनुष राहु के समान है और तुम्हारा बल सब राजाओं का बल जो है चंद्रमा के समान है जैसे राहू चंद्रमा का निकल जाता है ऐसे सब राजाओं के बल को निकल जाने वाला ये धनुष है, है ये धनुष की महिमा है और बड़ा कठोर है ये सब लोगों को और बड़ा भारी है ये सब लोगों को सारा संसार जानता है ये बता रहे हैं <klesk> अब उसके बाद में फिर यह हुआ कि अब रावण बाणासुर को तो जब पहली मालूम था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीताजी को वही मारेगा उनको रावण को तो इसलिए ये लोगों ने धनुष को तोड़ा ही नहीं उठाई नहीं उठाइए जानते थे हम उठा भी नहीं सकते पहली मालूम था तो काहे को उठाते काय को तोड़ते ही चुपचाप चले तो सोह पुरारिक सोई पुरार को दंड कठोरा शंकर जी का वही कठोर धनुष जो है वो, को दंड जो है वो बड़ा कठोर जो है राज समाज आज जोई जो तोरा आज राज सब राजाओं के सामने रखा हुआ है जो राजा इस धनुष को उठा ले और तोड़ दे तो क्या चत्र जय समेत बेही तो फिर सीता जी जो है उसको सीताजी भी उसे प्राप्त हो जाएंगी और तीनों लोगों में वो विश्व विजय माना जाएगा दो बातें प्राप्त त्रिभुवन जय समेत वेही वेही बिना विचार बरे हटते ही बैदेही बै बरे सीता जी उसका वर्ण कर लेंगे और वो तीनों लोगों में तीनों भुवनों में त्रिभुवन जय समेत उसकी विजय प्राप्ति भी हो जाएगी उसे और सीता जी उसके गले में जयमाला डालने के लिए फिर और कोई विचार नहीं करेंगे बिना विचार बरई हटते ही सीताजी तो बिना विचार के जबृष्टि उसके गले में माला डाल देंगे उसे विवाह हो जाएगा यह प्रतिज्ञा है जनक जी बस इतनी प्रतिज्ञा बोल करके वो भट चुप हुए तो सुनी मन सकल भूपे अभिला के ये सुनिपन ये राजा जनक की प्रतिज्ञा सुन करके सब राजा लोगों के मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई क्या अभिलाषा उत्पन्न हुई, हुई? कि हम धनुष तोड़ दो हमारा सीता जी का विवाह हुआ तो ऐसे करके उनके मन में धनुष तोड़ने की इच्छा हुई और भटमानी अतिशय मन मन माके और भटमानी जो अपने आप को बड़ा बीर समझते थे वे लोग अपने मन में बड़े क्रुद्ध हुए अरे कहा धनुष हम ही तोड़ देंगे कौन तो सी बात है चांदा भारी हो हम उठा लेंगे चांदा मजबूत ऐसे करके अपने मन में ला करके गुस्सा कर करके तमकु अभी राजाओं लोगों के ऊपर प्रतिक्रिया की हुई इनके घोषणा की राजाओं में उनका जो बल था उत्साह था वो सब आने लगा और ये तो पहले बता चुके हैं तीन प्रकार के राजा लोग हैं तो धनुष तोड़ने के लिए जो निकष्ट लोग के राजा लोग हैं नंबर तीन वाले सबसे नीच प्रकार के वही मानी है मानी मैंने अभिमानी है उनको अपने बल का अभिमान है और उन्हीं में ज्यादा जोश आया हम धनुष को तोड़ देंगे और वही धनुष तोड़ने के लिए दौड़ते भी हैं, परिकर बांधे अकुलाई पर बांधा, और अकुला करके उठे मैंने बहुत एकदम से जल्दी से हम ही तोड़ देंगे इस प्रकार से उठ करके धनुष तोड़ने के लिए चल देते हैं और चले इष्ट देवन शिरनाई और सब अपने जब चलने लगते है तो अपने अपने इष्ट देवों को सिर करके स्मरण करके वंदना करके चलते हैं लेकिन इष्ट देवों की सारी ये वंदना इनकी बेकार के लिए आप इष्ट देवों को चाहिए इनको सबकी सहायता करते राजाओं के अब कोई इष्ट देव गणेश जी की वंदना कर रहा है कोई देवी जी की वंदना कर रहा है कोई विष्णु भगवान की कर रहा है कोई ब्रह्मा जी कर रहा है सब जो जो जिसके जिसके जो इष्ट देव थे उनकी उनकी वंदना कर करके राजा लोग उठते हैं लेकिन उनकी जो है कोई भी देवता लोग इष्ट देव इन राजाओं की प्रार्थना को सुनते नहीं क्यों नहीं सुनते हैं है, सब देवताओं के जो देवता हैं जो देवता जिस परम ब्रह्म परमात्मा भगवान राम की आराधना करते रहते हैं उस परमात्मा के खिलाफ अगर कोई कुछ करना चाहे तो कोई देवता उसकी सहायता नहीं कर सकता ये सामान्य सिद्धांत है लौकिक इच्छाएं अगर करें तो वे देवता लोग उनकी पूर्ति कर सकते हैं साधना ऐसा बना सकते हैं कि उनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाए लौकिक बातें करो तो जिन जिन देवताओं में और देवताओं में भी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है <clears throat> सरस्वती देवी में विद्या देने की सामर्थ्य है लक्ष्मी देवी में धन देने की सामर्थ तो अपनी अपनी सीमित शक्तियां हैं उतनी शक्तियां अगर सब देवता दे सकते हैं और जो देवता में जो शक्ति नहीं है उस देवता से उस बात को मांगो भी तो उसे मिलेगी नहीं मैंने उससे अनावश्यक उससे प्रार्थना करनी इस प्रकार का विधान जो है अपने उसमें देवताओं के विषय में उनको ध्यान में रखने की बात यह है कि इस, इस प्रकार के नियम है इसीलिए कहते हैं तुलसीदास जी ने जो है वो एक प्रेत को सिद्ध कर लिया हा? और प्रेत से कहा कि भाई तुम हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो प्रेत ने कहा कि तुम क्या चाहते हो क्यों हमारी सेवा करते है? कहा कि हम तुम मैं पता नहीं कि हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं अगर तुम आ गए हो तो हम तो भगवान को परम परमात्मा राम को चाहते हैं उनसे भगवान राम के दर्शन करा दो प्रेत कहने लगे हमें कहा ताकत भगवान राम के दर्शन करा दो है? अब देखो इनके सबकी अपनी सीमित शक्तियां हैं तो कहने लगे ये हमसे कैसे आ कर हाँ ये हो सकता है कि हनुमान जी से आपको मिला दें ऐसा हो है हनुमान जी उसको अप्रोचेबल होंगे उसके तो वहां तक हम है तुमको वहां तक पहुंचा सकते तो मैंने कहा हनुमान जी से मिला तो हनुमान जी से मिला दिया हनुमान जी ने कहा हनुमान जी से कहा कि भगवान नाम से मिला तो फिर तो तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा हनुमान जी भगवान राम से मिलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन तुम चाहते हो तो तुम्हें मिला देंगे आएंगे तो अब इसमें ये देखो क्रम किस प्रकार से जिसकी जितनी शक्ति है उतनी ही फिर देवता कार्य करेगा उसके आगे कार्य नहीं कर पाता तो ये सब अपने अपने देवताओं को इस नवा करके ये करते हैं प्रार्थना लेकिन इनकी कोई प्रार्थना देवता लोग अपनी सीमाएं और देवताओं के होने के कारण से उसमें कोई सहायता नहीं कर सके अगर कोई सागर के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहे और एक तलिया की पूजा करके और सागर के ऊपर आक्रमण कर दे और उसके ऊपर विजय प्राप्त करे तो कह तलिया से कि तुमने हमको कोई सिद्धि नहीं दी और सागर के ऊपर विजय प्राप्त नहीं होने दी तो ये व्यर्थ की बात है इसलिए चले इष्ट देवन सिरनाई और तमक ताग तक शिवधन धन अब वे जब जाते हैं धनुष के पास तो बड़े जैसे उठते ही हैं कमर में फेटा बांध के उठे घूमक उठते हैं और बड़ी तेजी से जाते हैं और बड़े क्रोध करके भूमे चढ़ाते हुए माथे पे बल लगाते हुए और तमाम बाहों को फटकारते हुए वहां तक पहुँचे और जा करके पहुंचे तो बड़ी जोर ताकत लगा करके उसको उठाने की कोशिश भी की तमक करके उठाने के मैंने बात क्रोध करके बल लगा करके उसको उठाने की कोशिश करते हैं सिव धन धराई धरही मन पकड़ते हैं उसको बस और फिर अब उठाई न कोटी भात बल करहीं कर लेकिन उठाई नहीं उठता कोटी भांत बल करहीं कर अनेक प्रकार से वो सोचते हैं बीच से नहीं उठा चलो किनारे से उठाओ एक किनारे से उठा ले इधर की तरफ हल्का होगा तो फिर बाकी सब उठ जाएगा तो कई प्रकार से युक्तियां लगाते हैं उसमें कि ऐसे उठ जाए कि वैसे उठ जाए लेकिन धनुष उठता नहीं और जिनके कुछ विचार मन माही अरे तो राजा थे जो नंबर तीन के थे अब कहते हैं जिनके कुछ विचार उनके मन में मन मध्यम कोट के थे उत्कृष्ट राजा लोग थे वो विचारवान राजा थे तो चाप समीप महीप न जा वे लोग थे इन राजाओं का आ, जो नाटक हो रहा है उसे देख रहे थे ये राजा लोग कैसे तमकते हैं और कैसे धनुष को उठाते हैं और कैसे इनका मुँह लाल हो जाता है और कैसा शरीर इनका जो है सबका कर लगाते हैं और फिर कोई उठाए उठने उठता नहीं है बिल्कुल टसमस नहीं होता है ये सब राजा लोग तमाशा देख रहे हैं और वो सब लोग स्वयं के पास नहीं जाते ये नहीं देखते कि हम भी तो बड़े विचार तो ही धनु मूढ़ चल जाए अब यहाँ राजाओं को जो धनुष उठा रहे हैं उनको मूड बोल दिया इससे मालूम क्या मूड राजा लोग कौन थे जो ये कहते थे कि धनुष टूटे न टूटे अंत जी के जबरस्ती करके विवाह करेंगे चाहे जो कुछ स्थिति भी हो और लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे ऐसे राजा लोग जो थे वो तमक ही धर ही धनु वो बड़ा ताकत लगा करके और बड़ा चिटिक करके जाते हैं बड़ी ताकत लगाते हैं धनुष को उठाते हैं लेकिन उठ ही न चल जाए और जब उठाई नहीं उठता है तब वो लज्जित होकर के चले जाते हैं तब सिर झुका करके अपने जो है वो जाकर के जहाँ सिंगारे आए थे वहां जा करके चुपचाप बैठ जाते हैं मनहुपाई भट बाहु बल अधिक अधिक गर्वा ऐसा लगता है कि मानो वो धनुष राजाओं का बल पा करके अधिक अधिक गर्वा गर्वा गुरु होता जाता है गुरु में भारी होना वो और भारी होता चला जाता जितने राजा आते हैं अपनी ताकत लगाते हैं तो उनकी ताकत खत्म हो जाती और ताकत कहाँ जाती है राजाओं की उसी धनुष में समा जाती है तो धनुष और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ज्यादा भारी हो जाता है और मजबूत हो जाता है ये कहते उत्प्रेक्षा है ये कल्पना करता कवि मानव ऐसा होता है होता नहीं है धनुष तो केवल भारी है और टूटता नहीं है राजा आते हैं उठाई नहीं उठता बात तो केवल इतनी है लेकिन अलंकार भी तो कविता भी तो कुछ होनी चाहिए इसलिए ये है कि कविता यह हुई कि मानो ऐसा लगता है कि राजाओं का बल धनुष में ही समा गया और राजा लोग जब अपने सिंहासन में बैठे तो शक्तिहीन होकर जा करके बैठे इस प्रकार से हो गया बस इतनी रखो उसको नान्याघुपते हृदय सुमदी सत्यं वहां च भानखिला भक्ति प्रय्छ रघुकुंगवनिर्भरामे काी जयराम जय जय श्रीराम जयराम